जप जी साहेब इको अंकार सतनाम असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होम अखरी सलाह अखरी ग्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग अखाण जिन ऐ लिखे ते सिर नाहे जिव फुर माये तिव तिविपाहे तिव जेता कीता तेता नाओ विणना मैं नाही कोथाओ कुदरत कम कहा विचार वारा न जावा एक बार जो तुद भाव साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार नानक कहते तेरे असंख्य नाम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 हिंदुओं के पास एक शास्त्र है विष्णु सहस्त्र उस शास्त्र में सिर्फ उसके नाम ही नाम है सहस्त्र नाम। उसमें कुछ और नहीं लिखा है सिर्फ नाम ही नाम का शास्त्र है मुसलमानों के अपने नाम है असल में मुसलमानों की परंपरा यह है कि जो भी नाम मुसलमान किसी का रखते हैं वो सभी नाम परमात्मा के नाम है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 और फिर भी उपाय कायम है हम चाहें जितने और नाम खोज लें क्योंकि नाम हम देते उसका कोई नाम नहीं नाम हम देते नाम हमारे द्वारा दिया जाता है तो हम कोई भी नाम गढ़ लें वही नाम काम करेगा तो नानक कहते हैं किस नाम को जपू किस से तुझे पुकारू किस नाम को तू पहचानेगा कि तेरा है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 उसने कहा तू ने बताया क्यों नहीं क्योंकि मैं पता लिखना भूल गया तो नसरुद्दीन ने कहा मैंने समझा कि शायद इस बार आप पता भी गोपनीय रखना चाहते हैं। लेकिन अगर पता भी गोपनीय रखोगे तो पत्र पहुंचेगा कैसे किस पते से भेजें परमात्मा को लिखी पाती कि वो पहुंच जाए इसलिए नाम की बड़ी तलाश चलती कौन सा नाम पुकारे किस नाम से वो सुनेगा नानक कहते हैं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 अल्फाबेट को हम अक्षर कहते हैं, लेकिन अक्षर शब्द का तो अर्थ होता है जो मिटाया ना जा सके तुम्हारा का गा तुम लिखो वो तो मिटाया जा सकता है तो वो तो अक्षर नहीं है क्षर है तख्ते पे तुमने लिखा का खा, गा पहुंच तो मिट गया लिखा था उसके पहले नहीं था पहुंच दिया फिर ना हो गया वो तो क्षर है अक्षर नहीं है। और हम अल्फाबेट को अक्षर कहते उसके पीछे कारण है क्योंकि हम कहते हैं असली जो है न तो वो लिखा जा सकता है और न पहुंचा जा सकता है तुम जो लिखते हो वो तो सिर्फ प्रतिध्वनि है ऐसा समझो कि आकाश में चांद है और झील में उसका प्रतिबिंब बन रहा है तुम झील को हिला दो तो झील का चांद फौरन टुकड़े टुकड़े हो जाता है वो तो क्षर है लेकिन तुम ऐसा आकाश में हिलाओ उससे कोई आकाश का चांद टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा वो अक्षर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 तो जब जी पूरा समझ में आ गया पूरे नानक ही समझ में आ गए वो सार सूत्र है यानी क्योंकि वही एक ध्वनि है जो बिना लिखे गूंज रही है जो कभी नहीं मिटेगी वो अस्तित्व का ही संगीत है उसके मिटने का कोई उपाय नहीं जब सब खो जाएगा तब भी वो गूंजता रहता है बाइबल में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 तब जो सुनाई पड़ता है वो परमात्मा की वाणी है वो उसका उद्घोष है वो उसका उच्चार है नानक कहते हैं असंख्य तेरे नाम असंख्य तेरे स्थान अगम्य तेरे लोक और फिर असंख्य कहना भी सिर का भार बढ़ाना है। नानक कहते हैं असंख्य कहने से भी क्या सार है क्यों असंख्य कहना भी सिर का भार बढ़ाना है इसे थोड़ा समझे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 या तो इस आदमी ने था लेने की कोशिश ही नहीं की ये किनारे पे खड़ा है और कह रहा है कि अथाय है अगर ये किनारे पर ही खड़ा है और इसने था लेने की कोशिश नहीं की तो इसके वचन का क्या अर्थ है गहरा होगा बहुत गहरा हो सकता है पैसिफिक महासागर पांच मील गहरा है पर अथाय तो नहीं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 तो हम कहें कि तुम गलत शब्द का उपयोग करते हो या यह भी हो सकता है आदमी कहे कि मैं भीतर गया और थायना पा सका तब भी यह सही नहीं है। क्योंकि जहां तक यह गया वहां तक थायना मिली एक हाथ और जाता तो थाए मिल जाती यह इतनी कह सकता है कि पांच मील तक मैं गया और थायना मिली अथाय नहीं कह सकता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 तब भी तुम्हें अथाय नहीं कहना चाहिए क्योंकि कौन जाने थोड़े दूर और जाओ और थाय मिल जाए असंख्य कैसे कहोगे क्या गिनती पूरी कर ली अगर गिनती पूरी हो गई तो कितनी ही बड़ी संख्या हो असंख्य नहीं है अगर तुम कहते हो गिनती अभी पूरी नहीं हुई करते ही जाते हैं और गिनती पूरी नहीं हुई तो अभी रुको वक्तव्य मत दो क्योंकि कौन जाने गिनती पूरी हो जाए तो परमात्मा को असंख्य कहने से सिर का भारी ही बढ़ता है कुछ हल नहीं होता अथाय कहो अनंत कहो असीम कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सब शब्द व्यर्थ परमात्मा के संबंध में कुछ भी कहना व्यर्थ है तुम जो भी कह रहे हो वो अपने संबंध में कह रहे हो जो आदमी कहता परमात्मा अथाय है वो ये कह रहा है कि मेरी था लेने की सीमा के आगे जो आदमी कह रहा असंख्य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 और ये कुछ ऐसे प्रश्न उतार रहा है जिनके उत्तर मेरे पास नहीं और ये अवतारी है ये होनहार है इससे हम कुछ सिखा नहीं सकते इससे हम कुछ सीखने वही बेहतर है, ये कैसे घटा इस देश में इसलिए हमने पुनर्जन्म की एक स्पष्ट रूपरेखा निर्मित की है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 खरी नाम आखरी सलाह, अक्षर उसका नाम है ओंकार उसका नाम है और वही उसकी स्तुति है तुम कुछ और मत कहो तुम सिर्फ ओंकार की ध्वनि से भर जाओ स्तुति शुरू हो गई कुछ कहने में अर्थ नहीं कि मैं पापी हूँ कि मैं पतित हूँ कि तुम पतित पावन हो घुटने टेकने में रोने गिड़गिड़ाने में कुछ भी सार नहीं इस से कुछ स्तुति नहीं होती मनुष्यों ने परमात्मा के संबंध में वैसी स्तुतियां बना ली हैं जैसी हमारे बीच अहंकारी मनुष्य पसंद करते हैं तुम किसी सम्राट के पास जाओ घुटने टेक के गिर जाओ हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और कहो कि आप पतित पावन हैं, वो बड़ा प्रसन्न होता है तुमने उसी तरह की स्तुतियां परमात्मा के संबंध में बनाने लानक कहते हैं वे स्तुतियां नहीं क्योंकि परमात्मा कोई अहंकारी तो नहीं है तुम किसे धोखा दे रहे हो तुम किसकी खुशामत कर रहे हो यह मक्खन तुम किसे लगा रहे हो यह तुम जो परमात्मा का गुणगान कर रहे हो क्या तुम उसे फुसला के कुछ काम करवा लेना चाहते हो यह तुम क्यों कह रहे हो इसे कहने का क्या प्रयोजन नहीं स्तुति का अर्थ उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती हम क्या उसकी प्रशंसा करेंगे इसलिए नानक बार बार कहते हैं क्या कुदरत की बात कहें क्या प्रकृति की बात कहें क्या उसके विस्मय को शब्द दें कुछ कहने को नहीं फिर स्तुति का क्या अर्थ होगा स्तुति स्तुति का का एक का एक ही अर्थ होगा कि तुम उस अक्षर ओंकार से भर जाओ इसलिए ओंकार की ध्वनि के अतिरक्त न कोई पूजा है न कोई पाठ है हमने मंदिर इस ढंग से बनाए थे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 और तुम्हारे मस्तिष्क को तार से जोड़ दिया जाता है जब तुम्हारे मस्तिष्क में विचार तेजी से चलते हैं तो पर्दे पर खास तरह के रंग प्रकट होते समझो कि लाल धब्बे प्रकट होते जब मन शांत होता है तो नीले धब्बे प्रकट होते जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो पर्दा खाली हो जाता है तो तुम बैठे हो और पर्दे पर देख रहे हो अभी लाल धब्बे हैं मन क्रोश से भरा है बहुत विचारों से भरा है फिर तुम थोड़े शिथिल हुए तुमने मन के तनाव को थोड़ा कम किया नीले धब्बे प्रकट हो गए तुम प्रफुल्लित हुए ये बायोफीडबैक है क्योंकि अब परदे ने तुमको साथ देना शुरू कर दिया और पर्दे तुम्हारे बीच लिंगन शुरू हो गया तुम प्रफुल्लित हुए और तुम्हें लगा कि किस ढंग से भीतर तुम्हारे घटना घट गट रही जिससे पर्दे पर नीले धब्बे प्रकट हुए तुम अनुभव कर सकते हो कि सामने पर्दे पर नीले धब्बे हैं और तुम्हारे भीतर मन शांत है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 उसी स्थिति को वापस लाने की कोशिश करोगे जिसमें धब्बे खो गए थे पर्दे पर धब्बे खो जाएंगे तो पर्दे और तुम्हारे बीच एक लेन शुरू हुआ ये जो बायोफीडबैक है इसके छोटे छोटे यंत्र तैयार हो गए हैं अनेक तरह के यंत्र ध्यान के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं पश्चिम में और कीमती लेकिन पूर्व ने इसी तरह के बड़े यंत्र विकसित किए थे ओंकार की ध्वनि करो मंदिर में वो बायोफीडबैक है वो जो गुंबद है उससे ओंकार की ध्वनि तुम्हारे ऊपर गिरेगी वरसेगी तुमने ही पैदा की उससे वरसेगी और जैसे जैसे तुम्हारी ध्वनि असली ओंकार के करीब पहुंचने लगेगी वैसे वैसे मंदिर से बरसने वाली ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जाएगी उसकी सघनता बढ़ती जाएगी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 तुम पर एक बार नहीं बार बार नछावर हुआ जाए तो भी कम जो तुझे भावे वही बला तू सदा सलामत और निरंकार है असंख्य नाम, असंख्य था अंगम अंगम असंख्य लोय असंख्य कहिए सिरभार होए, आखरी नाम आखिरी सलाह आखिरी ज्ञान गीत गुणगा आखरी लिखणु बोलनु वाणी अखरा सिर संजोग बखानी जिन ही लिखे तिसु सिर जेव फरमावे तिव तिह पाह जेता कीता तेता नाव विणु नावे नाहीं को थाव कुदरती कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तु दुभावे साईं भली कार तू सदा सलामती निरंकार